सहज समाधि सुख में रहिबो कोटि कलप विश्राम गुरु कृपाल कृपा जब गिनी हृदय कमल विगासा जब गुरु का प्रसाद मिला जब गुरु की कृपा हुई जब उसकी अनुकंपा बरसी तो हृदय का कमल विकसित हुआ खुद की चेष्टा से भूमि तैयार होती इसलिए जो लोग खुद की चेष्टा को ही सब कुछ समझ लेते हैं भटक जाते हैं खुद की चेष्टा ऐसी ही है जैसे कोई अपने जूते के बंधों को पकड़ के खुद को उठाने की कोशिश करे थोड़ा बहुत उछल कूद मचा सकता है क्षण दो क्षण को फीट दो फीट छलांग भी लगा सकता है लेकिन कितनी देर यह छलांग टिकेगी उछल भी ना पाएगा कि पाएगा कि फिर जमीन पे खड़ा है आदमी की सामर्थ्य कितनी बड़ी छोटी सामर्थ्य उस छोटी सामर्थ्य से विराट को खोजने हम जाएं तो हम विराट को भी रंग डालेंगे वो विराट भी हम जैसा ही छोटा हो जाएगा इसलिए तो हमारे सब भगवान छोटे हो गए छोटे आदमी का भगवान बड़ा कैसे हो सकता तुम राम को बनाओगे तो अपनी ही शक्ल में बनाओगे कितना ही धनुष वगैरह दे दो कितनी ही मूर्ति सुंदर बनाओ लेकिन होगी आदमी की ही मूर्ति तुम्हारी ही मूर्ति का प्रतिफलन होगा तुम कृष्ण का जीवन पढ़ोगे तुम क्या पढ़ोगे तुम अपने को ही पढ़ लोगे बुद्ध को तुम महावीर को गौर से देखो या तो तुम्हारे चेहरे उनमें प्रकट हुए या तुम्हारी आकांक्षाएं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी आकांक्षाएं अभिपसाएं, जैसे तुम होना चाहोगे लेकिन तुमसे बाहर कुछ भी नहीं जा सकता तुम जो भी करोगे तुम उसे घेर लोगे वो तुम्हारी प्रतिध्वनि होगी इसलिए कबीर कहते हैं गुरु कृपाल कृपा जबकि नहीं गुरु से अर्थ है जो जाग गया जो जाग गया वो तुम्हारे और परमात्मा के बीच कड़ी बन सकता है इसे थोड़ा समझो गुरु एक द्वार है और द्वार से ज्यादा कुछ भी नहीं उस द्वार के एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ परमात्मा है तुम परमात्मा को समझने में असमर्थ हो क्योंकि वो भाषा बिल्कुल अपरिचित वो रूप अनचिन्हा वो राग अनसुना तुम्हारे कान उस संगीत के लिए तैयार नहीं तुम्हारा हृदय उस स्पर्श के लिए तैयार नहीं तुम्हारी भूमि घास पास से भरी वे बीज तुमने गिर भी जाए तो भी अंकुरित ना हो पाएंगे फिर तुम द्वार की तरफ पीठ किए खड़े हो परमात्मा की तरफ तुम उन्मुख नहीं हो परमात्मा से विमुख हो संसार की तरफ जितनी उन्मुखता होगी उतनी परमात्मा की तरफ विमुखता होगी पीठ होगी मुंह तो एक ही तरफ कर सकते हो या संसार की तरफ या परमात्मा की तरफ सन्यासी का इतना ही अर्थ है जिसने संसार की तरफ पीठ कर ली और मुंह परमात्मा की तरफ कर लिया है ग्रस्त का अर्थ है जिसने पीठ परमात्मा की तरफ की और मुंह संसार की तरफ किया बस उनके खड़े होने के ढंग का जरा सा फर्क है एक जहां पीठ किए है दूसरा वहां मुंह किए है बस इतना ही फर्क है जरा संबंधना 180 डिग्री घूम जाना और ग्रस्त संसारी हो जाता है एक क्षण में और एक क्षण में सन्यासी ग्रस्त हो सकता है मुंह कहां है प्रभु उन्मुखता सन्यास है लेकिन तुम्हारी पीठ द्वार की तरफ और उस द्वार के पार जो आनंद फैला हुआ है वो तुम्हारी परिभाषाओं में नहीं आता तुमने जो भी जाना है उससे उसका कोई मेल नहीं है तुम्हारा सब जानना व्यर्थ है गुरु का अर्थ है जो कभी तुम जैसा था पीठ की खड़ा था द्वार की तरफ फिर उसने द्वार की तरफ मुंह किया गुरु का अर्थ है जो तुम्हारी भाषा भली भांति समझता है जो तुम्हारे बीच से ही आया है जिसका अतीत तुम्हारे जैसा ही था लेकिन जिसका वर्तमान भिन्न हो गया है जिसके जीवन में परमात्मा की थोड़ी सी किरण उतर गई है वो परमात्मा की भाषा को भी थोड़ा समझा है वो अनुवाद का काम कर सकता है गुरु एक अनुवादक है एक ट्रांसलेटर वो परमात्मा को समझता है उसकी भाषा को वो तुम्हें समझता है तुम्हारी भाषा को वो परमात्मा को तुम्हारी भाषा में लाता है वो परमात्मा को तुम्हारे अनुकूल जिससे तुम सह सको वो छानता है तुम्हारे लिए रस लग जाए तो तुम छलांग ले लोगे लेकिन रस इतना बड़ा ना हो कि उस आघात में तुम मिट जाओ वो धीरे धीरे तुम्हें तैयार करता है एक छोटे पौधे को तो सुरक्षा की जरूरत होती बड़े हो जाने पर किसी बागुड़ की कोई जरूरत नहीं रहती वो तुम्हारे छोटे से पौधे को संभालता है छोटे से पौधे पर तो मेघ भी बरस जाए तो मौत हो सकती मेघ से भी बचाना पड़े छोटे पौधे पर तो सूरज भी ज्यादा पड़ जाए तो मृत्यु हो सकती सूरज जीवनदाई है लेकिन छोटे पौधे के लिए मृत्यु हो सकती है जरूरत से ज्यादा है छोटा पौधा उतना लेने को उतना आत्मसात करने को तैयार नहीं गुरु की सारी चेष्टा इतनी ही है कि वो परमात्मा को तुम्हारे योग्य बना दे और तुम्हें परमात्मा के योग बना दे परमात्मा को उसे थोड़ा रोकना पड़ता है कि थोड़ा ठहरो इतनी जल्दी नहीं इतनी जोर से मत बरस जाना वो आदमी मिटी जाएगा और तुम्हें उसे तैयार करना पड़ता है कि घबराओ मत थोड़ी प्रतीक्षा करो जल्दी ही वर्षा होने को है अगर एक बुंद गिरी है तो पूरा मेघ भी गिरेगा घबराओ मत तुम्हें तैयार करता है ज्यादा लेने को परमात्मा को तैयार करता है कम देने को और जब तुम्हारे दोनों के बीच एक संतुलन बन जाता है तो गुरु की कोई जरूरत नहीं रह जाती गुरु तो सिर्फ एक द्वार है तुम उससे पार हो जाते हो वो तुम्हें रोकता भी नहीं क्योंकि द्वार किसी को कभी रोकता है तुम उससे पार हो जाते गुरु तो सिर्फ मध्य की कड़ी है और अगर तुम गुरु के साथ संबंध ना जोड़ पाओ तो तुम्हारी हालत ऐसी होगी कि तुम हिंदी जानते हो दूसरा आदमी जापानी जानता है वो जापानी बोलता है तुम हिंदी बोलते हो दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं बनता एक आदमी चाहिए जो जापानी भी जानता हो और हिंदी भी जानता हो जो तालमेल बिठाते हो गुरु तालमेल बिठा देता है पर कबीर कहते हैं गुरु कृपाल कृपा जबकि नहीं पर गुरु की कृपा भी अर्जित करनी होगी वो भी मुफ्त नहीं मिल सकती मुफ्त कुछ मिलता ही नहीं और जो लोग मुफ्त लेने की चेष्टा में होते हैं, वो सदा बेकारी रह जाते मुफ्त कुछ मिलता ही नहीं धर्म तो कभी नहीं वहां तो तुम्हें अपने को पूरा ही दांव पर लगाना पड़े तो ही मिल सकता है गुरु की कृपा का क्या अर्थ इस जो शब्द उपयोग किए हैं कबीर ने बड़े अद्भुत हैं। गुरु कृपाल कृपा जबकिनी कहते हैं गुरु तो स्वयं कृपा है वो तो कृपाल है ये पुनरुक्ति क्यों गुरु कृपाल कृपा जबकिनी गुरु तो स्वयं कृपा है अनुकंपा है करुणा है लेकिन वो करुणा भी तुम पर तभी बरस सकती जब तुम तैयार हो जाओ वो करुणा तो सदा ही है गुरु लेकिन तुम अगर ओंधे रखे घड़े हो तो वो करुणा तुम पे बरसती भी रहे तो भी तुम ना भर पाओगे तुम्हें पता भी ना चलेगा बुद्ध ने कहा है कि मुझे जब सुनने लोग आते हैं तो मैं जानता हूं उसमें कुछ तो ऐसे हैं जो उल्टे घड़े की तरह हैं। उन पर कितना ही डालो उनके भीतर कुछ पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि उनका मुंह ही जमीन पर टिका है कुछ हैं जो फूटे घड़े की तरह मुंह उनका चाहे सीधा भी हो डालो छू भी नहीं पाता कि बाहर निकल जाता है कुछ हैं जो डमाडोल घड़े की तरह कंपित चंचल कुछ पड़ता है कुछ गिर जाता है कुछ बचता है पूरा कभी नहीं बच पाता कुछ जो सधे हुए सीधे घड़े की तरह है ना तो फूटे हैं न उलटे हैं न चंचल है उनमें जितना डालो उतना तो सुरक्षित तो होता ही है लेकिन उनके सधे होने के कारण वो बढ़ता है बीज डालो अंकुर हो जाता है जितना डालो उतना ही नहीं रहता वो बढ़ता है घटता तो है ही नहीं विकासमान होता है कबीर कहते हैं हृदय कमल बिगा हृदय का कमल खिल गया जब कृपावान गुरु ने कृपा की गुरु तो कृपावान है वो तो सदा कृपा कर ही रहा है लेकिन जब तक शिष्य राजी ना हो जाए तब तक उससे कृपा का संबंध ना जुड़ेगा, कृपा बरसती रहेगी चांद उगा रहेगा तुम आंख बंद किए बैठे रहोगे गुरु की कृपा को पाने के लिए क्या तैयारी करनी होगी उसको ही समस्त धर्मों ने श्रद्धा कहा है शिष्य की श्रद्धा और गुरु की कृपा इनका मिलन होता है जब शिष्य की श्रद्धा पूरी होती है तब गुरु की कृपा पूरी हो जाती है एक तरफ श्रद्धा चाहिए दूसरी तरफ कृपा तब कहीं हृदय का कमल खिलता है श्रद्धा बड़ी दुभर घटना है बड़ी कठिन करीब करीब असंभव इसलिए मैं धर्म को असंभव क्रांति कहता हूं बड़ी मुश्किल से घटती क्योंकि उसका मौलिक आधार ही असंभव जैसा मालूम पड़ता है संदेह तो मन के लिए स्वाभाविक है श्रद्धा मन के लिए बिल्कुल अस्वाभाविक मालूम होती है संदेह तो सुरक्षा मालूम पड़ता है श्रद्धा में खतरा मालूम पड़ता है कि पता नहीं और पता तो है नहीं जिसके साथ जा रहे हैं वो कहीं ले जाएगा कि भटका देगा जिसका हाथ पकड़ा है वो हाथ पकड़ने योग्य भी है या नहीं इसका भरोसा कैसे आए अनुभव के बिना भरोसा नहीं हो सकता और धर्म कहता है श्रद्धा के बिना अनुभव नहीं हो सकता बड़ी असंभव बात मालूम पड़ती कैसे करें श्रद्धा और सारा जीवन संदेह का शिक्षण जीवन भर हम संदेह सीखते हैं क्योंकि संसार में श्रद्धा अगर करोगे तो लुट जाओगे यहां तो संदेह ही आत्मरक्षा है यहां तो हर वक्त अपने जेब को पकड़ के रखना है अपनी तिजोरी पर ताला डालना है द्वार पर ताला लगाना है यहां तो हर आदमी पर संदेह रखना है कि चोर है यहां तो हर आदमी को मान के चलना है कि दुश्मन है प्रतिस्पर्धी है प्रति है यहां तो किसी को मित्र नहीं मानना इस जीवन का तो पूरा शास्त्र ही मैक्यवैली और चाणक्य का है मैक्यवेली ने लिखा है अपने मित्र का भी इतना भरोसा कभी मत करना कि उससे सभी बातें कह दो मित्र से भी इसी तरह बात करना जैसे वो कभी हो जाने वाला दुश्मन है कभी भी मित्र दुश्मन हो सकता है फिर पछताना पड़ेगा तो मैख्यवली कहता है मित्र से भी ऐसी ही बातें कहना जो तुम अपने दुश्मन से भी कह सकते हो क्योंकि कल ये दुश्मन हो सकता है और दुश्मन के भी खिलाफ ऐसी बातें मत कहना जो तुम अपने मित्र के खिलाफ न कह सको क्योंकि कौन जाने कल दुश्मन मित्र हो जाए फिर पछतावा होगा चालाकी शास्त्र है संसार का दिल्ली के राजनीतिज्ञों ने जो नगरी बसाई है राजनीतिज्ञ को उसका नाम चाणक्य नगरी रखा बिल्कुल ठीक रखा क्योंकि तो सारे बेईमान चोर सब वहां इकट्ठे हैं वो चाणक्य नगरी बिल्कुल ठीक है चाणक्य भारतीय मैख्या वैली ये दो आदमी मैख्या वैली और चाणक्य वैसे ही हैं संसार के लिए जैसे बुद्ध महावीर कृष्ण क्राइस्ट मोहम्मद धर्म के लिए ये महरसी है संसार के किसी पर भरोसा मत करना मैक्यवली की किताब दी प्रिंस का इतना प्रभाव पड़ा यूरोप में सभी सम्राट और राजा उससे प्रभावित हुए क्योंकि वो राजाओं के लिए लिखी गई किताब है राजनीतिज्ञों के लिए लेकिन प्रभाव इतना पड़ा कि मैक्यवली को कोई आदमी वजीर बनाने को राजी नहीं था क्योंकि ये आदमी इतना चालांक है और इतना जानकार है कि मैं क्या गरीब आदमी मरा उसको नौकरी नहीं मिली हालांकि कोई भी सम्राट उसको नौकरी देने को उत्सुक हो जाता क्योंकि वह आदमी सच में चालबास था लेकिन उसकी किताब का तो प्रभाव बहुत पड़ा किताब तो सबने पढ़ी लेकिन जिसके द्वार पे भी उसने दस्तक दिए लोग उनका क्षमा करो क्योंकि तुम्हारी किताब से जो हम सीखे उसी का उपयोग कर रहे हैं तुम्हें करीब लेना खतरनाक है तुम जरूरत से ज्यादा जानते हो आदमी की बेईमानी के संबंध में तुम्हारा भरोसा नहीं किया जा सकता संदेह शास्त्र है संसार का और मन की तैयारी संदेह के लिए की जाती स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी संदेह सिखाते हैं विश्वास तो तब करना जब संदेह की कोई जगह न रह जाए यह सूत्र है संसार का लेकिन संदेह की जगह तो सदा रहेगी और आत्मा के जगत में तो संदेह की जगह बहुत बड़ी है वहां तो तुम अनजान रास्ते पर जा रहे हो अनुभव तुम्हारा कोई भी नहीं है और श्रद्धा की मांग है खतरा है श्रद्धा तुम करना सकोगे अगर संदेह के मन को तुमने जारी रखा इसलिए श्रद्धा केवल वे ही लोग कर सकते हैं जो अति है साहसी भी नहीं कहता अति दुस्साह जिन्होंने जीवन का सब राग रंग देख लिया संदेह भी करके देख लिया चालाकी भी करके देख ली और पाया कि हाथ में राख के वाया कुछ भी नहीं लगता बेईमानी भी करके देख ली चोरी भी करके देख ली सारी दुनिया को दुश्मन मान के भी देख लिया और पाया कि हाथ में सिवाय राग के और कुछ भी नहीं लगता जिनके जीवन का विषाद गहन हो गया है और जिन्होंने संदेह की असमर्थता देख ली और अब जो तैयार हैं श्रद्धा में छलांग लगाने को श्रद्धा तो अंधी संदेह वाले व्यक्ति को श्रद्धा अंधी दिखाई पड़ेगी जो कुंडने को तैयार है जो इस बात के लिए राजी है कि ज्यादा से ज्यादा मौत ही होगी तो जीवन भी देख लिया वहां भी मौत के सिवाय कुछ भी ना पाया ज्यादा से ज्यादा मिट जाऊंगा तो जिंदगी देख ली वहां मिटने के सिवाय कुछ और ना हुआ बहुत जन्मों से मिटमिट -मिट के देख लिया जो तैयार है जो इतना परिपक्व है जो कहता है मिट जाएंगे ठीक है अब अंधे होने की तैयारी आंख से चल के देख लिया कहीं ना पहुंचे अब आंख बंद करके भी चल के देख ले शायद पहुंच जाए और बड़े मजे की बात यह है कि जो आंख बंद करके चलने को तैयार होता उसके भीतर की आंख तत्क्षण खुल जाती श्रद्धा संदेह से देखे जाने पर अंधी है और अनुभव से देखे जाने पर उससे बड़ी कोई आंख नहीं वही दृष्टि है लेकिन वो उसी को मिलती जो छलांग लेता तुम्हारी दशा वैसी है कि तुम नदी के तट पर खड़े हो और मैं तुमसे कहता हूं कि आओ उतर आओ तैरना सीख लो तुम कहते हो पहले हम तैरना सीख लें। पानी का क्या पता खतरा हो जान चली जाए बात आपकी ठीक होगी लेकिन हम पहले तैरना सीख ले तभी पानी में उतरेंगे बात तुम्हारी भी ठीक है क्योंकि खतरा पानी में उतरने का तभी लेना चाहिए जब तैरना आता हो संदेह का शास्त्र यही कहता है कि पहले सीख लो समझ लो फिर उतरो लेकिन तुम तैरना सीखोगे कैसे अगर तुम पानी में उतरने को राजी ही नहीं हो तुम्हें पानी में उतरना ही पड़ेगा बिना तैरना सीखे क्योंकि तैरना भी पानी में उतरने से ही आएगा धीरे दीर धीरे उतरो आहिस्ता आहिस्ता उतरो संभाल संभाल के कदम रखो पर उतरो पानी में तुम उतर गए तैरना सीखने में बहुत कठिनाई नहीं है वस्तुतः गुरु कुछ ज्यादा नहीं सिखाता तुम में साहस हो तो गुरु की शिक्षा बहुत थोड़ी वो तुम्हें तैरना सिखा देता तैरना तो सभी को आता है ये तुम जान के चकित हो तैरना सभी को आता है तुमने सिर्फ अपनी संभावना की परीक्षा नहीं की तैरना तो सभी को आता है सीखना नहीं है सिर्फ स्मरण करना है पानी में उतर के तुम हाथ पर फेंकना शुरू कर दोगे वो तैरना है थोड़ा अकुशल दो चार दिन में कुशलता से तुम हाथ फेंकने लगोगे वो वही का वही है पहले दिन तुमने जो हाथ फेंके थे उस हाथ फेंकने में और आखिरी दिन जिस दिन तुम कुशल तैराक हो जाओगे हाथ फेंकने में फर्क नहीं है थोड़ी व्यवस्था का फर्क है और वो फर्क भी बहुत गहरा नहीं है वस्तुतः थोड़ी आस्था का फर्क है पहले दिन आस्था न थी घबराहट में फेंके थे अब तुम आस्थावान हो जानते हो कि हाथ फेंकने से बच जाते हो कोई खतरा नहीं पानी कितना ही गहरा हो तैरने वाले को क्या फर्क पड़ता है कि पानी दस गज गहरा है कि दस मील गहरा है कोई फर्क नहीं पड़ता एक बार कला आ गई फिर तो हाथ भी फेंकने की जरूरत नहीं रह जाती आदमी ऐसे ही पड़ा रह जाता है पानी में तैरता है तैरता भी नहीं क्या हो गया आस्था बड़ी गहन हो गया अब वो जानता है कि डूब तो सकते ही नहीं अब ये बड़े मजे की बात है कि आदमी जिंदा आदमी हो तैरना जान जानता हो तो डूब कर मर जाता है लेकिन जब मर जाता है तो पानी आ के ऊपर आके तैरने लगता है मुर्दे भी जानते कैसे तैरना और जिंदा आदमी डूब जाता है मुर्दों को कोई कला आती जो जिंदा को नहीं आती मुर्दे का संदेह समाप्त हो गया मुर्दे की गबड़ा मिट गई मुर्दा अब और क्या होगा जो होना हो चुका अब यह नदी भी क्या करेगी अब ये सागर भी क्या मिटा लेगा मिटना खत्म हो गया तत्क्षण नदी उसे ऊपर उठा देती क्योंकि तुम्हारे शरीर में इतनी वायु है ही कि तुम पानी पे तिर सकते हो लेकिन तुम्हें सिर्फ स्मरण नहीं है तुम पानी से हल्के हो क्योंकि तुम्हारे रोय रोए में वायु भरी है तुम एक गुब्बारे की तरह हो जो पानी पे तिर जाता है बिना हाथ पर तड़फड़ा वस्तुतः जो लोग डूबते हैं वो तैरना न जानने की वजह से नहीं जरूरत से ज्यादा हाथ पर तड़फड़ा देते उसी में डूबकी खा जाते हैं पानी मुंह में भर जाता है श्वास अवरुद्ध हो जाती प्राण निकल जाते हर एक तैरना जान के ही पैदा हुआ है ये जो मैं तुमसे कह रहा हूं इसलिए कि ध्यान को तुम जानते हुए ही पैदा हुए हो समाधि तुम्हारा स्वभाव है सिर्फ स्मरण थोड़ी श्रद्धा करो और जो समाधि के सागर में तुम्हें बुला रहा हो उसके पास जाओ छोड़ो संदेह बहुत दिन तक किनारे और संदेह से बंधे रहे उतरो पानी में उतरते ही श्रद्धा बढ़ेगी लेकिन उतरने के पहले भी श्रद्धा चाहिए फिर श्रद्धा प्रगाढ़ होगी मजबूत होगी एक घड़ी आती तुम हंसोगे तुम हंसोगे और तुम कहोगे ये तो बिना गुरु के भी हो सकता था मेरे गांव में जो व्यक्ति लोगों को तैरना सिखाते थे वो कुछ खुद भी बड़े तैराक न थे उन्होंने मुझे भी तैरना सिखाया था और उनकी कला कुल इतनी थी कि वो उठा के बच्चे को फेंक देते थे पानी में उन्होंने मुझे भी फेंक दिया था लेकिन वो किनारे पर खड़े इसलिए कोई डर न था हाथ पर तड़फड़ा के मैं वापिस आ गया उन्होंने दोबारा फेंका आस्था बढ़ती गई वो कभी पानी में उतरे नहीं कभी उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के सिखाया नहीं सिर्फ किनारे से मुझे पानी में फेंका लेकिन घबराहट में डुबकी खाने में आदमी भागता वापस किनारे की तरफ पर वो खड़े हैं जरूरत होगी तो बचा लेंगे वो खड़े हैं इसलिए कोई चिंता नहीं उन्होंने सैकड़ों बच्चों को तैरना सिखाया बहुत छोटे छोटे बच्चों को तैरना सिखाया और कभी वो नीचे उतर के किसी को सिखाने नहीं गए वो किनारे पे बैठ रहते अपना कपड़ा धोते रहते या मालिश करते रहते शरीर के उठाके बच्चों को फेंक देते और देखते रहते कि बच्चा आ रहा है बस इतना भरोसा कि कोई बचाने को मौजूद है काफी श्रद्धा भीतर जन्म जाए तो गुरु की कृपा तो सदा मौजूद है कृपा और श्रद्धा का मिलन हो जाए क्रांति की जिनगारी पैदा हो जाती असंभव क्रांति भी घटती इसलिए मैं असंभव कहता हूं तो यह मैं समझना कि संभव नहीं है असंभव कहता हूं सिर्फ इसलिए अति दुभर है अति कठिन है करीब करीब असंभव है घटती तो है असंभव भी घटता है असंभव भी संभव है गुरु कृपाल कृपा जबकि नहीं हृदय कमल बिगा भागा भ्रम दसो दिशी सूझ्या एक क्षण में सारा ब्रम टूट गया दसों दिशाएं सूझने लगी परम ज्योति प्रकाशा परम ज्योति प्रकट हुई एक क्षण में घट जाती है घटना मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं जन्मों जन्मों का कर्मों का जाल है आप कहते हैं एक क्षण में घट जाती है घटना ये कैसे घटेगा पाप पुण्य जो किए हैं उनका क्या होगा वह सब तुमने सपने में किए वो तुमने सब बेहोशी में किए उसकी कोई जिम्मेवारी तुम पे नहीं है एक आदमी शराब पी के किसी को मार दे अदालत भी क्षमा कर देती एक आदमी पागल हो पत्थर फेंक के किसी की खिड़की तोड़ दे अदालत भी माफ कर देती छोटा बच्चा चोरी कर ले अदालत क्षमा कर देती बेहोश का भी कोई दायित्व है और परमात्मा बेहोश को क्षमा ना करे तो अन्याय हो जाए मैं तुमसे कहता हूं कोई कर्म बाधा नहीं है एक क्षण में तुम जाग सकते हो तुम ये मत कहो कि मैं रात भर सोया रहा तो एक क्षण में तुम मुझे उठाओगे कैसे रात भर सोया रहा तो उठाने में इतना ही तो वक्त लगेगा जितना मैं सोया रहा नींद गहरी हो गई लेकिन हम जानते हैं कि एक झटके में उठाया जा सकते हो नींद बाधा नहीं बनेगी तुम जन्मों जन्मों से सोए रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सिर्फ तुम राजी हो जाओ कि कोई तुम्हें हिलाए तो तुम श्रद्धा से उठाओ भागा भ्रम दशों दिशी सूझा परम ज्योति प्रकाशा एक क्षण में खिल गया हृदय का कमल परम ज्योति प्रकट हुई एक क्षण में ही घट जाता है जैसे चकमक को रगड़ो और एक क्षण में आग पैदा हो जाती और यह हो सकता है कि चकमक के दोनों पत्थर करोड़ों साल से पड़े रहे हों और आग पैदा न हुई हो करोड़ों साल से दोनों पत्थर पास ही पास पड़े रहे हो टकराए ना हो तो क्या तुम सोचते हो करोड़ों वर्ष ने कोई बाधा डाल दी अब तुमको करोड़ों वर्ष तक रगड़ना पड़ेगा तब कहीं आग पैदा होगी आग तो एक क्षण में पैदा हो जाए करोड़ों वर्ष तक पैदा न क्योंकि रगड़ ना हुई श्रद्धा और कृपा की रगड़ हो जाए बस वो दो चकमक पत्थर तत्ण परम ज्योति प्रकाशा